हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई जगमगाने लगा सारा संसार है जगमगाने लगा सारा संसार है हर तरफ़ रोशनी रोशनी छा गई जगमगाने लगा सारा संसार है गम जहाँ का खुशी में बदलने लगा गम जहाँ का खुशी में बदलने लगा जब लिए बाबा डगरिया योार है जब लिये मामा डगरिया हो तार गम जहा का खुशी में बदलने लगा जब लिये मामा डरगरिया अवतार है तेरा दामन मेरे हाथ क्या गया तेरा दामन मेरे हाथ क्या गया दिनों दुनिया की दौलत मुझे मिल गई तेरा दामन मेरे हाथ क्या गया दिनों दुनिया की दौलत मुझे मिल गई आपकी का होने लगा है यकीन आपकी बक्सिस कहो ने लगा है यकी मुतमयन हो गया ये गुनगार है मुतम हो गया ये गुनगार है आपकी बक्सिस कहो ने लगा है यकी मुतम हो गया ये गुनगार है और कहने लगा मुश्किलें दूर दुनिया किहो ने लगी मुश्किलें दूर दुनिया किहो ने लगी <coughs> मुश्किलें दूर दुनिया किहोने लगी <coughs> बन के जब आप मुश्किल कुसा गए मुश्किलें दूर दुनिया की होने लगी बन के जब आप मुश्किल कुसा गए जो तवस्म में आकर कभी थी फसी जो तवस्सम में आकर कभी थी फसी अब वही नाव होने लगी पार है जो में आकर कभी थी फंसी अब वही नाव होने लगी पार है नूर से दिल को मामूर करने लगे नूर से दिल को मामूर करने लगे और उल्फत से सीने को भरने लगे नूर से दिल को मामूर करने लगे और उल्फत से सीने को भरने लगे अपनी आंखों से छलका ई है इस तरह अपनी आंखों से छलकाई है इस तरह अपनी आँखों से छलकाई है इस तरह आज तक जिंदगी मेरी सर है आज तक जिंदगी मेरी सर है अपनी आँखों से छलकाई है इस तरह आज तक जिंदगी मेरी सर है आज तक जिंदगी मेरी सरसार है आज सा हो गदा सब हराए हुए आज साहो गदा सब हराए हुए सब अदब से है सर को झुकाए हुए आज साहो गदा सब हराए हुए सब दब से हैं सर को झुकाए हुए हो समय चल हो समीर रख समल के राही कदम हो रख समल कर राही कदम देखे प्यार सतगुरु का दरबार देखे प्यार सतगुरु कदर बार है हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई जगमगाने लगा सारा संसार है हाँ देखिए क्या भाव है इस भजन का हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई जगमगाने लगा सारा संसार है जब साधक या भक्त साधना करते करते अपने नुस्वरूप को प्राप्त होता है अर्थात शून्य हो जाता है अशरीरी हो जाता है विदेह हो जाता है उस समय उसके अंतर से ही वह ज्ञान का सूर्य प्रस्फुटित होता है और पूरा जगत ही नहीं अन्न ब्रह्मांडों में वो दिव्य तेज फैल जाता है अर्थात वह सूर्य पाताल से लेकर और सातवें आकाश तक सभी अंड ब्रह्मांडों में व्याप्त हो जाता है वह प्रकाश हालांकि संसार की ही बात है तो यह ब्रह्मांड भी उस पर प्रकाश से ही पूरित हो जाता है अर्थात समस्त आकाश जिसे व्योम कहते हैं एक दूसरी परिभाषा व्योम की है कही जाती है आकाश की तो व्यम का अर्थ है जो उस ऊर्जा से परिपूरित हो उस अनाम उस दिव्य ऊर्जा से परिपूरित आकाश को जब देखा जाता है तब उसे हम व्योम कहते हैं उस समय वो व्योम होता है जब वो इस दिव्य ऊर्जा से परिपूरित हो दिखता है, है तो परिपूरित ही लेकिन जब दिख जाए तो वो व्योम हो जाता है तो जगमगाने लगा सारा संसार है समस्त जगत तो सूर्या से जगमगा उठता है हालांकि जगत वालों को इसका एहसास हो या न हो लेकिन जो इसका एहसास करता है उसके लिए तो समस्त जगत उस दिव्य प्रकाश से ही परिपूर्ण दिखता है आगे है गम जहां का खुशी में बदलने लगा जब ली बाबा डगरिया अवतार है जब कोई सतगुरु सन्म लेकर आता है जब सरकार आए तो भी मज़ा था बड़ा मज़ा आता था वहाँ जाने तो इस तरह से सरकार जब अवतार लेकर आए कोई सतगुरु जब अवतार लेकर आता है क्या कहते हैं सब जाते हैं वहाँ सबका कल्याण करते हैं जो भी कोई जाता है तो उसकी मुश्किलें तो दूर होती ही अब वो क्या करना है? वही तो कर करा सर्वे भवंती सुखम सर्वे संत निराम या यही तो नारा हो जाता है अब भाई जाएगा कोई तो उसका दुख तक कुछ ना कुछ जो होगा जहाँ तक होगा आदि होने लायक तो हो भी जाए यदि बहुत जठर है तो नहीं भी हो सकता तो ये चीज़ें हैं संसार की मुश्किलें दूर हुई विशेषकर तो संतें कहाँ संसार की मुश्किलें दूर करने चाहते हैं लोग और हुई भी होती भी हैं लेकिन बिरला लोग होते हैं जो सस... बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए संसार की मुश्किल दूर करना चाहते हैं है ताकि भी संसार में आना ही ना पड़े तो फिर मुश्किलें कहाँ से आएंगी है ना ऐसा भी है ना संसार में आना ही ना पड़े फिर मुश्किलों पर क्या गम ये बात हो तो आगे कहते हैं कि तेरा दामन मेरे हाथ त्या गया दिनों दुनिया की दौलत मुझे मिल गई जो पक्का भक्त होता है वो सदगुरु का दामन यदि पकड़ ले पूर्ण निष्ठा और विश्वास से संसार की कभी कामनाओं का त्याग कर तब वो क्या हो जाएगा वही हो जाएगा जो है दिनों दुनिया की दौलत मुझे मिल गई पूरी दुनिया की दौलत उसे मिल जाती पैसा नहीं है एक रुपया लेकिन दुनिया की दौलत है ये दुनिया <laughs> खाने को नहीं है लेकिन दुनिया की दौलत इसलिए कि संतुष्टि है है ना क्योंकि उसके विधान में होगा खाने को बाद नहीं लिखा है तो कैसे खाएंगे है ना विधान में होगा ना क्योंकि कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का बिल्कुल सही और उस खाने पर आपका नाम नहीं लिखा है ना तो थाली सामने आएगी और चली जाएगी दूसरा भले ही खा लेंगे लेकिन वो दाने पर नाम नहीं लिखाया तो नहीं खाए ऐसा घटित भी हुआ है ठीक है तो इस... हाँ हम हाँ, खरघटित भी हुआ है इसलिए हम डायरेक्टली कहते हैं नहीं होता है ऐसा है ना तो ये चीज़ें हैं कि दिनों दुनिया की दौलत मुझे मिल गई वो भक्त साधक संतुष्ट रहता किसी भी स्थिति इसलिए दिनों दिनों क्योंकि जो राशि को प्राप्त हो जाएगा तो दाने तो उसमें है ही जो समुद्र को प्राप्त हो जाए महासागर को प्राप्त हो जाएगा क्या उसमें जल की मोदी नहीं इसलिए संतुष्ट रहता है। उसकी राजी में ही रजा में ही राजी रहता है उसकी रजा अर्थात उसकी मर्जी क्या है वो क्या करवाना करना चाहता है उसी में राजी रहना परम सुख है ठीक ये चीजें हैं आ कहते हैं आपकी बख्शिश का होने लगा है यकीन मुतमईन हो गया या गुनागार है की जब कृपा होती है तो अंतरात्मा को एक आनंद प्राप्त होता है इसलिए उसकी कृपा का यह एहसास होने लगता है कि नहीं कुछ कृपा सदगुरु की हो रही है इसलिए मुतमयन हो गया है गुनहगार है ये जो गुनहगार था तमाम जन्मों का पाप पूर्ण किया था अब धीरे धीरे संतुष्ट होने लगा मुतमईन हो गया ये गुनहगार है जो गुनहगार था अब वो धीरे धीरे शांत होने लगा आगे मुश्किलें दूर दुनिया की होने लगी बनके जब आप मुश्किल कुसा गए मुश्किल कुछ आता मतलब जो मुश्किलों को दूर कर दे संसार की तो बात छोड़िए जो जन्म जन्मांतर की मुश्किलें हैं जो हम अपने निस्वरूप को न पहचानने के कारण आती हैं और चौरासी लाख जोनियों में भटकना पड़ता है ये मुश्किल को वो दूर तो कर ही देगा यदि हमारी पूर्ण आस्था है विश्वास है साथ ही साथ जब वो दूर होगा तो साधारण मुश्किलें तो अपने आप दूर हो जाएंगी वो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन असली मुश्किल जो अनुभोग सा गहन दुख है उसको दूर करना है वो सा जो गहन दुख जन्म और मृत्यु का है उसी दुख को दूर करना सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी स्वतंत्र हो जाएंगे और ये तो संसार की छोटी मोटी मुश्किलें तो दूर होती रहती हैं ये चीजें वो कौन सी बड़ी बात है आगे कहते हैं भक्त का कहना है कि जो तवसुम में आकर कभी थी फंसी अब वही नाव होने लगी पार कभी कभी नाव मझधार में फंस जाती है वो गर्त पकड़ लेती है या किसी काण से रुक जाती है लेकिन यदि सतगुरु की कृपा हो तो वह नाव भी पार होने लगती है अर्थात संसार की बहुत सारे संकटें मुश्किलें कठिनाइयाँ हैं लेकिन फिर भी यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो उन कठिनाइयों में भी आनंद से व्यतीत करते हुए हम उसे पार कर जाए कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो पाती एहसास नहीं होता दुख का इसलिए कि सदगुरु का दामन साथ में जो हाँ नूर से दिल को मामूर करने लगे और उलपत से सीने को भरने लगे यही तो सदगुरु का क्रिया है जो लोग भी उसके सामने उपस्थित होते हैं उस समय उन्हें पता तो नहीं चलता लेकिन सदगुरु उस दिव्य प्रकाश रूपी अमृत से उनके हृदय तक पहुंचाता है आँखों से चाहे जैसे भी उनकी हृदय पटल पर पहुंचाता है ताकि उनमें शुद्धिकरण हो उनके जो पर्दे लगे हैं जो गिलाफ जीवात्मा आत्मा पर लगा हुआ है वो दूर हो इसीलिए सत्संग जरूरी होता है और ध्यान भी जरूरी होता है इसलिए कि यदि हम सानिध्य में हैं तो अलग की बात है लेकिन ध्यान करते हैं तो थोड़ा और बढ़िया की बढ़िया सी बात हो जाती है इस तरह से इस दिव्य ऊर्जा जो परम ऊर्जा है वही ऊर्जा से सदगुरु सभी लोगों के हृदयों में भेजते हैं लेकिन जो इधर मुख्य किए रहेंगे उन्हीं को जा पाएगा जो इधर मुख नहीं किए हैं तो उनको कहाँ से मिलेगा क्योंकि वो कहा न सुधा दृष्टि भाई दो दल माही जिए भालूकअप निश्चय ना तो जो अपना मुख नीचे किए हैं वो ऊर्जा पहुँच भी वापस चली जाएगी और जो अपना मुख सीधे किए हुए हैं तो वो ऊर्जा उनमें जाएगी जितना उनका सामर्थ्य उतना ही दिया जाता है जितना विद्युत के बल्ब का सामर्थ्य है उतना ही ऊर्जा दिया जाएगा ज्यादा ही नहीं दिया जाता है ऐसे ही संसदगुरु का क्रियाकलाप करते करते धीरे धीरे आगे उसे इस ऊर्जा को सहने की क्षमता ले आते हैं और जब वो पूर्ण समर्थ हो जाते हैं कि नहीं अब ये सह लेगा तो यानी पूर्ण हम उसी समय वह विधि हो जाता है तुरंत ऊर्जा नहीं काम बन जाता है ये चीज़ें हैं ये रस के इसलिए सदगुरु नूर की नूर से दिल को मामूर करने लगे और उल्फत से सीने को भरने लगे सीने में वही उल्फत वही अमृत रस भेजा जाता है जो आनंदमयी है जो आनंद का मूल कारण है ये चीज़ें हैं ये रहस्य की बातें ये पता तब होता है जब साधक साधना करके वहाँ पहुँच जाता है सुन में तो सुनो से तुरंत पता हो जाएगा हालांकि पहले भी कुछ हल्का फुल्का पता होते रहता है कि नहीं कुछ मिल रहा है, है ऐसी बातें ठीक है आगे कर रहे हैं अपनी आँखों से छलकाई है इस तरह आज तक जिंदगी मेरी सरसा है बिल्कुल सही इधर देखते हैं तो आँखों से भी वो ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब इतना प्रवाहित हो गई कि जिंदगी भर वो भक्त जो है सरसार है सरसा में लबा लब भरा हुआ सरसार में ना लबा लब भर जाना है ना चारों ओर से भर जाना ये लबा लब सरसार अर्थात गुद सागर मिलके सागर होगी ये सरसार ऐसा <laughs> आए हो गया ये सरसार हो गया चलते रहे ठीक तो आज कह रहे हैं कि आज साहो गदा सब आए हुए सब अदब से हैं सर को झुकाए हुए सदगुरु के दरबार में जो साधक शिष्यगण या फॉलोवर्स अनुवायी जाते हैं तो उसमें बड़े लोग भी होते हैं छोटे लोग भी होते हैं गरीब भी होते हैं अमीर भी होते हैं लेकिन वहां तो वो बाघ बकरी को एक ही मानता है चाहे बाघ हो चाहे बकरी हो एकदम शांत रहेंगे है ना इसलिए कि वो अब दूसरे रस्म में आ जाते हैं यही बात अर्थात वहाँ बड़े छोटे सभी लोग जाते हैं लेकिन सभी लोग अदब से जाते हैं अदब से जाना भी चाहिए और सर को झुकाए हुए रहते हैं ये सदगुरु का दरबार है ऐसा ही है तो होश में ही रख संभल कर राही कदम देख ही प्यारे सदगुरु का दरबार है बिल्कुल सही यह चेतावनी है कि सदगुरु के दरबार में बिल्कुल होश से कदम रखना चाहिए क्योंकि तो सदगुरु का दरबार है उसे सब पता है लेकिन होश पूर्वक ही वहाँ जाना चाहिए या रहना चाहिए ठीक अच्छी बात रही